मधुबन बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का गुल तेरा रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन मुस्कुराते ओम शांति नमस्कार ग्लोबल समिट में आए हुए सभी मेहमानों से आपकी मुलाकात हो रही है तो अभी जम्मू से आए हुए सुभाष चंद्र जी से हमारी मुलाकात हो रही है सुभाष चंद्र जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्कार ओम शांति मैं बाबा के दरबार में पहली बार आया हूँ अरे वाह <laughs> और मेरे को छह सात महीने पहले ऐसा हुआ मैं अब बार जरूर जाके आऊंगा बाबा के दरबार जी जी। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा मैं और घूमया हूँ अब भी गया ऊपर भी गया इधर भी सब देखा मैंने और एक ही चीज देखी है कोई शक्ति है जो पूरे इस प्लेटफॉर्म को चला रही है जी जी और जो शांति यहाँ है वनस्पति में भी हम सब में भी जो मैंने शांति देखी न वो कहीं नहीं हुँ, हुँ, हुँ। और मेरा एक ही ये धेय है अभी की यहाँ सब एक बार साल में जरूर दो चार दिन घूम के अपने देखें एक बार और इसको अपनाएं जी जी जी और दूसरी बात मेरी आप सभी बहन भाइयों से ब्रह्म से जो चेयरमैन हैं मैं कहना कि हमारी जो स्कूल है न, उन हुँ, हुँ. उन स्कूलों में, कम से कम सप्ताह में दो दिन हर स्कूल में एक एक घंटे की क्लास लगनी चाहिए ताकि <laughs> हमारी जो नई जनरेशन है वो नई जनरेशन दूसरी तरफ जा रही है हाँ, उसको, एक दिशा मिल जाए। उसको एक दिशा देने के लिए जब ही हम सुधरेंगे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा रहा है ये आज के लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ी वो लगती है आ, हम, हम सब लोगों के लिए जैसे माइंड का सेटिफाई करना उनको की जो भाग दौड़ है उसमें योग के द्वारा शांति मिल सके जी रही है बिल्कुल यहाँ तो पेड़ पौधे शांत हैं आप इतने पेड़ पौधों के बीच में जाओगे और कीट पतंगे सुबह उठेंगे मकड़ी के जाल कहीं भी चले जाओ मैं ये चीज देख के मैं चकित हूँ पूरे एरिए को जी जी यहाँ कहीं भी पेड़ पौधे भी शांत है हवा चल रही है बेसक चल रही हो लेकिन वो भी शांत है बिल्कुल बिल्कुल और कहीं जाते हैं तो वो -बड़ बाबाओं बादा। के पास गेट के ऊपर बड़े बड़े वो उनके मॉन्सर खड़े होते हैं ये सब यहाँ तो बाबा की कृपा है बिल्कुल बिल्कुल जनत है मैं यही कहना चाहूंगा की कुछ स्कूलों में इसका जिससे हमारे पूरे समाज का सुधार हो जाएगा उससे बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी बहुत छोटे बच्चों से समाज में सुधार आएगा ना जो क्यूँकी आज का जो नौजवान है ना हमारा इस मोबाइल के कारण चलो मोबाइल ऐसी अच्छी चीजें भी सीखते हैं हम लेकिन जो अपोजिट दिशा में चल रहा है न उसको कम करना है उसका करना है आप सुना है रेडवन वन जीरो सेवन पॉइंट सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आपकी भावनाओं को हमने समझा कि आप इन चीज़ों को स्कूल में जो है बच्चों को दिखाना चाहिए समझाना चाहिए जिससे बच्चे अवेयर हो और उनके जीवन में योग के माध्यम से शांति भी आए पर्यावरण के प्रति प्रेम हो और शिष्टाचार भी आ जाए बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो तो मच ओम शांति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 आइए आगे बढ़ते हैं सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से ही आए और ग्लोबल सबमीट को उन्होंने अटेंड किया है तो सुरेंद्र जी कैसे हैं आप ठीक <laughs> और इस सबमीट के बारे अटेंड करके में अच्छा अच्छा इसी अच्छा। <laughs> रंग में रंगे हुए हैं और प्रभु रंग में रंगे हुए हैं प्रोग्राम और जो ये यूनिटी और ट्रस्ट एंड यूनिटी ट्रस्ट एंड ये इनवायरमेंट का ये प्रोग्राम है क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं बड़ा नज़दीक से इन्वायरमेंट को देखता है और वाच करता रहता हूँ और मैं इसके बारे में जानता भी हूँ और जम्मू कश्मीर में तो अभी पिछले दिनों बारिशों के साथ बहुत बड़ी तबाही मची हुई है जी जी जी, जी। और अभी तक लोग जो है वो अपने घरों में नहीं जा सकते हैं बहुत सारे गांव जो है वो पहाड़ों के पहाड़ नीचे गिरते हैं जी जी, जी जी जी और उसके साथ घर और गांव सारे बह गए हैं और नदियाँ जो है उफान पर थी और सारे जो नदियों के पुल थे वो सारे बह गए हैं और ये सारी त्रासदी जो है वो हमारी अपनी खुद की बनाई हुई है जी जी क्योंकि जी, जी. हमने जब ये सड़कें बनाना शुरू किया तो मैं देखता रहा की बाहर कहीं विदेशों में जाओ तो सड़कों सड़कें बनाने के लिए जब पहाड़ काटने होते हैं तो बहुत इन्वायरमेंट और उसकी सबकी परमिशन लेने पड़ती है तो यहाँ तो कोई परमिशन नहीं ले रहा था अपनी मर्जी से वो पहाड़ काटे जा रहे थे और उसका नतीजा ये हुआ की वो पहाड़ बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहे वो पहाड़ नीचे गिरने लगे और उससे हमें क्योंकि मैं जल शक्ति में इंजीनियर था तो पानी की प्रॉब्लम हो गई तो एक तो पानी बहुत ज्यादा आया बारिशों के साथ और वो रोक पाए पानी को वो यूज भी नहीं हुआ उससे नुकसान हुआ, नहीं हुआ। पानी बह गया और और प्रॉब्लम है। जो, जो है सड़कें बह गई है अभी तक वो जाम जो है वो पाँच पाँच घंटे जहाँ एक घंटा लगता था वहाँ पाँच पाँच घंटे लग रहे हैं क्योंकि वो रोड ठीक नहीं कर पा रहे हैं जी, अभी जी, जी।, जी। पहाड़ों में जो बिल्कुल, बिल्कुल। आवागमन है वो रुका हुआ कंधे के ऊपर मोटरसाइकिल को उठा के वो लेके जाते हैं रोज ही न्यूज आती है जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मैं चाहूंगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप ऐसे यही देना है कि जो पहले अपने आप को जैसे ब्रह्मा कुमारी बताते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है जब तक हमारे अंदर पीस आएगा हमारे अंदर शांति आएगी हम सही तरीके से ढूंढेंगे इसका हाल तो हल मिल जाएगा हल कहीं बाहर नहीं है हमारे अंदर ही बीतरी हल है और जब तक हम खुद को नहीं अपने आप को ठीक कर पाएंगे और अपने और जैसे उन्होंने हर कोई प्रवक्ता वहाँ बोलता था वसुदेव कुटुंबकम और <laughs> तो हम अपने परिवार को जोड़ नहीं सकते परिवार ही बिखरा हुआ है तो कुटुंब कुटुम्बकम के बात, बात ही रहे, रहे है। था, है। था, देखा कि सारे अपने एक दूसरे से मिलजुल कर रहे एक दूसरे से स्नेह करें तो बिल्कुल बिल्कुल इन्वायरमेंट भी अपने आप ही ठीक ठीक हो जाएगा वसुदेव कुटुंब कम फिर से बन जाएगा से बन जाएगा और भारत जो है वो समृद्ध हो जाएगा बनेगा। जी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर भावना आपने व्यक्त किया है आशा करूँगा आप जहां भी जाएंगे इस भावनाओं के साथ जुड़े रहें और इस भावनाओं को लोगों तक पहुंचाएं अपने परिवार के साथ पहले प्रयोग कीजिए ऐसा कहा जाता है चैरिटी बिगैन एट होम तो मैं आशा करूंगा कि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और इस ब्रह्मकुमारी कुमारी संस्था से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे ओम शांति शुक्रिया आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुलशनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन